नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में बातें मुलाकातें और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे क्योंकि आज सारिका शाह हमारे साथ है जिनको आप पहले भी म्यूजिक फेस्ट में सुना था और मुझे आज पता चला कि संगीत के साथ साथ वो एक ब्यूटिशियन भी है <laughs> तो आज आप सभी को फ्री में ब्यूटी टिप्स मिलेंगे इसलिए कागज पेन भी साथ में रखिए

और क्या ब्यूटी में आप पूछना चाहते हैं वैसे भी कुछ सवाल हो तो जरूर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कमेंट करके हमें पूछिए और फेसबुक पे देख रहे हैं तो भी कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं और इसके साथ में एक मनोगा जी जुड़ रहे हैं है, हैदराबाद से जो बीटेक हैं

और उनसे भी हम लोग बीटेक के बारे में कुछ जानकारी लेंगे और साथ ही साथ बहुत सारी बातें करेंगे और इन सभी के साथ में दोनों भी अच्छे गायक हैं दोनों भी गाना गाएंगे तो हमें और अच्छा लगेगा उनसे बातें करते हुए गाना सुनने के लिए हमें जो है मौका मिलेगा तो दोनों के साथ हम जुड़ेंगे और उनके गाने भी सुनेंगे तो चलिए आशा करता हूँ आप सभी बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और हमारे साथ एक और

विशेष बीके के भानु प्रसाद शिव बाबा करके लिख के भेजा है ओम शांति भाई जी लिखा है तो चलिए बीके के भानुप्रसाद जी बहुत बहुत धन्यवाद याद करने के लिए आपका और इसके साथ कोटा मोनोगा जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और आइए आज के इस कार्यक्रम को खूबसूरत बनाते हैं और बड़ा ही अच्छा लगता है जब हम लोग इन चीजों को देखते हैं और करते हैं तो निश्चित तौर पर

कहीं ना कहीं ब्यूटी के लिए हम लोग जो हैं बहुत सोचते हैं कि कैसे हमारी ब्यूटी बनी रहे और कैसे हम इन चीज़ों को समझ पाएँ या देख पाए तो ब्यूटी हमारी बनी रहती है एक्चुअली में सारिका शाह ने मुझे बताया कि ब्यूटी के लिए आपको बहुत कुछ करना नहीं पड़ेगा आपकी अच्छी सोच और एक मुस्कराहट ही आपकी ब्यूटी को बढ़ा देती है तो हमेशा

मुस्कुराना सीख लीजिए और मुस्कुराने से जो है आपकी ब्यूटी बनेगी तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि आपको एक सबसे बड़ा सीक्रेट पता चल गया आज कि आपको मुस्कुराना है और मुस्कुराने से आपकी जो है ब्यूटी बनती है तो चलिए ऐसा ही कुछ भाव भरा तो मैं एक खूबसूरत गीत आपको सुनाता हूँ और ये गीत भी बड़ा एक जो है हम सभी को मोटिवेशन देता है सुनाना चाहूँगा

और ये गीत हम सभी को जो है मोटिवेट करता है आप सुनाए नाइन्टी पॉइंट फोर 90.4 एम पर जी हाँ लाइव बातें मुलाकात इस कार्यक्रम का तो चलिए एक छोटा सा गीत मैं आपको सुनाना चाहूंगा

जो करना है आज कर लो जो करना है आज कर लो

वीजिबल वीजिबल है थीक लो, थीक्टाराना थीक्टाराना थीक्टाराना इस, नहीं नेटवर्क वगैरह ठीक है ना आपके यहाँ नहीं विजिबल नहीं है ना मेरे पास आप <t> <rupees> एक बार जो है ना लिंक को जो है ना कॉपी करके गूगल फ्रेम में और पेश किया

को तो, तो फूल जैसा चमको तो सारो जैसा को तो सूर्य जैसा बन बहारो जैसा, को तो सूर्य जैसा मनु पुवन बहारो जैसा

जीना एक आम कहानी है दूसरों के, तो के लिए जीना यही तो जिंदगानी है दूसरों के लिए जीना यही तो जिंदगानी है। दिलों दिलों में में प्रभु प्रभु का, प्रभु का लो सीख

ना ना सीख लो, ना ना ना सीख लो। जो कुछ संजो रहे हो ये सब एक सपना है जो कुछ संजो रहे हो ये सब एक सपना है। सब प्रेम लगा दू वही बस सपना है

नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत बहुत स्वागत है और और ही प्यारा सा गीत आपने सुना चलिए हमारे मेहमान भी आ गए हमारे साथ जुड़ गए हैं तो सारिका शाह बहुत बहुत स्वागत है आपका एंड मनोजनाथ चक्रवर्ती जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आप हैदराबाद से हैं और सारिका शाह जी जो है हमारे साथ पुणे

बारामती से जुड़ गई है तो बहुत चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं सारिका जी मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में कुछ बातें बताइए हमें नमस्ते मैं मैं सारिका फ्रॉम बारामती ब्यूटीशियन हूँ ब्यूटी के लिए क्या बताना चाहेंगे आप आपकी हम सभी लोग चाहते हैं कि हम लोग ब्यूटीफुल दिखे इसके लिए बहुत लोग जो है सोचते है की कौन सा क्रीम लगाए आ, कौन सा मेकअप करे

या कौन सा डॉक्टर का मेडिसिन से दवा मिले या कौन सा यूज़ जिससे हम ब्यूटीफुल हो जाए तो आपका क्या राय है आप बहुत समय से ब्यूटिशियन का काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपके पास कुछ रहस्य तो होगा ब्यूटीफुल दिखने का जी सर मेरे पार्लर को अभी हाल ही में बीस बरस कंप्लीट हो गए मैं

सर ब्यूटी के लिए कुछ कुछ क्रीम या काम नहीं करता है मेरे ख्याल से से अगर आपके अच्छे हो आप मन में आनंद रह रह सकते हो खुश रह सकते हो तो वो ग्लो एटोमेटिकली आपके फेस पर आ जाता है ये मेरी दिल से राय है हम्म हम्म चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और

मुस्कुराना ही हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा ब्यूटी का काम जी, करता जी, है जी, जी, हमारा मन और तन दोनों रहता है बहुत जी. बात और इसके पहले हमने जी का एक गाना सुना जिसमे मैसेज भी दिया मनोगना से बात करना चाहूंगा मनोगना आप अपने बारे में बताइए हमें जी जी जी नमस्कार मनोगना कैसे है आप हाँ मैं देख हूँ आप कैसे है

बहुत अच्छे हैं और बताइए आप हैदराबाद में क्या करते थे पहले और अभी परिवार में कौन कौन है पहले में उबर uh, में काम करती थी थीगेशन टीम ड्यू टू कोविड आई लव दॉब बिकॉज आई कूडेंट गो टू ऑफिसम डूंग क्लाउड कम्प्यूटिंग कोर्स एज इट इज दाइए

In in in in IT tech, uh, companies. Mm -hmm -hmm. And And and my my father's name is Kalyan mm -hmm. He is is Kalyan He circle head in HDFC Bank. Okay. And, uh, my brother is studying in, uh, University in, uh, computer science and engineering. Thank you Manogna. आपने अपने बारे में बताया अपने परिवार के बारे में बताया और चलिए आगे बढ़ते है सारिका जी बिल्कुल तैयार है हम लोग Yes.

सारिका जी स्वागत है आपका

जीना वो के वाली

बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए सारिका शाह बहुत सुंदर गीत आपने गाया और इसके लिए आपके काफी दोस्तों ने मैसेज किया है मनाधर अभागी जी नेपाल से इन्होंने लिखा है सारिका मैम बहुत सुंदर बहुत खूबसूरत और नेपाल नेव जी ने भी लिखा है बहुत बढ़िया बहुत ही अच्छा लग रहा है उन सभी को तो आई आगे बढ़ते हुए मैं फिर से मनोजनाथ जी से जोड़ना चाहूंगा मनोगनाथ जी आपने जैसे बी इन कंप्यूटर किया है

तो आज के युवाओं के लिए आप क्या बताना चाहेंगे बीटेक बीटेक से से से जुड़ी कुछ खास करियर रिलेटेड बातें या करने से उन्हें क्या क्या-क्या बेनिफिट मिलेगा फ़्यूचर उनके लिए चीजें अच्छी होंगी थोड़ा सा इसके बारे में आपके आइडियाज़ बताइए।

particular thing they will take that i was interested in computer subject so have taken that in computer science and engineering there are many in career there is a lot of improvement we can improve a lot mm -hmm. uh, that may be in any field that, that may be civil or anything but in mm -hmm. computer science there is a lot of uh, opportunities there that may be software developer and uh, software engineer

software architect so many are there mm -hmm. and nowadays uh, foreign countries are uh, starting their companies in india right mm -hmm. so there are many opportunities we can do mm -hmm. we can boom up in that i okay. say one thing that may mm -hmm. be anything that is engineering or medical or anything each mm -hmm. has its uh, own uh, beauty mam Ma is beautician right each and mm -hmm. every field that may be anything

सिंगर और इट मे बी इंजीनियर मनोज न बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया की कोई भी चीज आप चूज करते हैं तो उसमें सभी में आपको मेहनत करना है और जितना अच्छी तरह से आप करते हो उतना ही आपके पास वो स्किल डेवलप होता है

तो अगर आप विद्यार्थी हैं तो निश्चित तौर पे बीटेक में आपको इंटरेस्ट है तो निश्चित तौर पे इसमें आइए आपके लिए ब्राइट फ्यूचर है बस इतना ही है कि आपको उसको जब पढ़ने का समय है जरूर पढ़ लेना चाहिए सीख लेना चाहिए स्किल्स आपके पास हो पढ़ने का ओनर हो पढ़ने का इंटरेस्ट हो तो चीजें आपके लिए आसान है अगर आप पढ़ना ही नहीं चाहते तो फिर वो बात अलग हो जाती है इसलिए कोई भी फील्ड हो मनोगना जी ये कहती है कि किसी भी फील्ड में आप जाते हैं

तो तो तो बस आपका इंटरेस्ट पढ़ाई के साथ आपकी कितनी रुचि है है। वो आपको आगे आगे ले जाता तो बढ़ते हुए मनोजना आप भी गाना गाती हैं तो मैं कि संगीत के साथ आपका कैसे जुड़ाव हुआ संगीत से आपका कब से आप संगीत से जुड़े हुए हैं और किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं और अभी क्या कर रहे हैं संगीत के साथ थोड़ा सा बताइए

since that uh, i was participating in all the competition singing competition mm -hmm. and my grandmother is the first uh, person who recognized my talent and uh, she was always pushing me to participate in all the things i realized that i have that talent i need to improve on that and mm -hmm. uh, she made me join uh, music classes in mm -hmm. my 10th class i went for one year then i left it now again mm -hmm. i uh,

joined joined again I joined recently one year back I'm अच्छा learning अच्छा। music now now तो any हाँ। song you you can sing now, whichever you like गाना चाहती आपकी नजरों ने समझा न

मुझे दिल के धड़कन देर जा मिल गयी मंजिल मुझे आपकी नजरों ने समझा जी हमें मंजूर है आपका ये पैस

के फैसला केह रही है हर नजर बंदा पर शुभ

सुंदर सुंदर बहुत आपने आपने गीत सुनाया और और मनंदर सर ने लिखा है है आपके लिए तीन बार तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और बहुत ही आपने गाया उनको अच्छा लगा सुरीली आवाज़ आपकी और सुंदर गायकी है भेजा मैसेज और इसके साथ में चलिए फिर से मैं आपको सारिका जी से जोड़ना चाहूंगा सारिका जी कैसे है आप बढ़िया सर बहुत अच्छा

बारामती के बारे में कुछ बताइए वहाँ का जो भी इतिहास है क्योंकि पुणे के पास में है और महाराष्ट्र में बारामती एक अलग अपना इतिहास रखता है तो आप अपने शब्दों में सुनाइए हमें बारामती कैसा है थोड़ा सा बताइए आपके शब्दों से जी सर बारामती को इतिहास का थोड़ा वालय है बारामती में पेशवा जो थे पुणे के उनके साहुकार अबाजी रहते थे वहाँ पे बारामती में

बारामती का पुराना नाम भीमथड़ी है और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं बारामती की बेटी हूँ और मोरपंत नामक कवि थे बहुत प्रख्यात है वो वो भी बारामती से बिलोंग करते हैं और अभी की बात करें तो माननीय शरद पवार अजित पवार ये बारामती से बिलोंग करते हैं और मैं बारामती से बिलोंग करती हूँ मुझे बहुत प्राउड है

तो आइए आपको प्राउड है तो हमें भी प्राउड है कि आप हमारे साथ यहाँ पर इस लाइव शो में हैं और आपको सारी दुनिया देख रही हैं सुन रही हैं और चलिए मैं चाहूँगा कि एक मराठी गीत आपने कहा था कि मुझे सुनाना है लावनी तो वहाँ का जो कल्चर है वो बहुत ही फेमस है और लावनी वहाँ जो है महाराष्ट्र में बहुत फेमस है तो मैं चाहूँगा कि वहाँ का फ्लेवर वहाँ की बातें आपने कही हैं तो एक फ्लेवर वहाँ जाना भी हो गया मराठी

कोई बात नहीं मैं मराठी तो सॉन्ग एक लावड़ी सुनाती हूँ आपको तो शायद सबको पसंद आए मैं कोशिश करूँगी पूरा अच्छे तरीके से गाने की है आपके लिए एक तो मराठी फोक सॉन्ग वाव

घनी, लाल नील करी फिर नशी कमी ला कृष्णी खानी कल घनी, फिर नटकी कशी कमी ढी ल

hasin segala umat sadia this beautiful song can kind sender

बहुत सुंदर बहुत ही बढ़िया मराठी गाना आपने बड़े प्यार से गाया उसको और सभी लोगों ने पसंद भी किया नीलेश जैन और सतीश लोग हैं जिन्होंने आपको याद किया बहुत प्यार दिया है इस गाने के लिए और मनंदर जी ने भी याद किया है नेपाल से जो हमारे साथ हमेशा जुड़ जाते हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है उनको भी अब आइए आगे, आगे बढ़ते हैं फिर से मैं आपको मनो जी से जुड़ना चाहूँगा

और मनोना जी मैं चाहूंगा कि आपका जो हैदराबाद है वहाँ का कुछ कल्चर के बारे में जरूर बताइए का ब्यूटी uh, क्या है और साउथ uh, साउथ के बारे में थोड़ा सा बताइए अच्छा लगेगा पीपल ईट मोर स्पाइसी फूड एक्चुअली जी एंड एंड हैदराबाद बेस्ट टूरिस्ट प्लेस एवरीवन इट

and mm -hmm. uh, saladin museum Zoo, mm -hmm. and uh, charminar so many are there and the best thing in hyderabad is uh, biryani and dal <laughs> ka meta ah uh, famous uh, hai that acha acha acha uh idhar hyderabad mein uh, bahut log uh, so uh, mostly they are muslims mm -hmm, mm mm muslims will be living there

अच्छा, चलिए शिवा मुरली जी ने भी याद किया है उन्होंने भी लिखा है बहुत सुंदर जो है गीत है आपका और अच्छा गाया आपने और याद किया है मुझे भी तो शिवा मुरलीपन ये भी हैदराबाद से हैं अभी पढ़ाई कर रहे हैं और रेडियो मधुबन के इस प्रोग्राम को हमेशा देखते रहते हैं तो उनका भी आप सभी को तो प्यार मिला है तो बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया शिवा मुरली जी और सतीश जी ने

फिर से मैसेज किया <laughs> लिखा है नाद तो आगे बढ़ते हुए जी मैं कि आप अपना साउथ का कुछ आपको अगर गाना भी याद आता हो तो एक छोटा सा पीस जरूर सुनाइए हमें छोटा सा फ्लेवर मिल जाएगा कि आप उस जगह के हैं जैसे सारिका जी ने सुनाया तेलुगु सॉन्ग या, या, या।

मेरी सेना नालों से जम फलने तो भावना लो mm -hmm. करेगे ले संद्रा पाले पंगे सीरम ताके वेड़ा उन्हें मन सो चलो बदरा ले तूने उन्ह ने ओक मन सो वीना तभी नाओ सो ना ना

Oh, come on, darling, give it all. It's a new day.

चलिए मनोग्ना जी बहुत सुंदर और बहुत ही प्यारा आपने गाया शायद सारिका जी कुछ बताना चाहती हैं सारिका जी थैंक यू सर जी बोली जी, जी जी और अवन जैन जी ने भी आपके लिए लिखा है मनोगना जी यू आर अमेजिंग सिंगर करके और मनन्धर वागवी सर ने भी वाहवा लिख के भेजा है बहुत ही अच्छा लगा उन्हें और चलिए आप

जो अपना साउथ की भाषा उसमें भी गाना गा रहे हैं और हिंदी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और जैसे कि सारिका जी भी अपनी लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज में बिल्कुल अच्छी तरह से प्रेजेंट करते हैं तो आइए सारिका जिस फिर से मैं जोड़ना चाहूँगा आप सभी को सारिका जी एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे कि हर व्यक्ति की अपनी कुछ चॉइस होते हैं हॉबीज होते हैं तो मैं चाहूँगा कि आपकी हॉबीज क्या है

आपको क्या चीजें अच्छी लगती हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए आपके के है। बाद में मेरी है। मुझे पहला आप अपने घर को प्रेफरेंस करते हैं सेकेंड आप, का जो आपका प्रोफेशन है उसको प्रेफर करते हैं अच्छा अपने परिवार के बारे में बताइए कौन कौन है आपके परिवार में सिर्फ हमारा चौकोनी परिवार है मैम मेरे हसबेंड और मेरे दो बच्चे है

मेरा बड़ा बेटा अभी उसने एम ए e. किया है और वो एम आई टी बारामती में जॉब करता है और मेरी बेटी बीबीए कम्प्लीट किया है उसने अभी एम की तैयारी चल रही है उसकी अच्छा अच्छा चलिए आपको वो लोग देख रहे हैं प्रोग्राम देख रहे हैं आपका जी सर अच्छा कौन कौन देख रहे हैं आपको लाइव में दोनों बेटे बेटा और बेटी दोनों बैठे है सामने अच्छा सब अरेजमेंट उन्ही का है

अच्छा अच्छा हाँ इसीलिए आप कंफर्टेबली गाना गा रहे वही, मैं सोच माइक वाइक हाथ में है तो कौन आपको <laughs> क्योंकि बैठे वो बोल रहे है, कैसा करना है क्योंकि मनोजना के पास शायद कोई नहीं है वो हाथ में लेके बैठ होगा <laughs> <laughs> तो वो फर्क पड़ता है ना किसी का अगर सहयोग मिल जाता है किसी चीज के लिए तो उसमें बड़ा एक रौनक आ जाता है

तो आइए मैं चाहूंगा सारिका जी एक और खूबसूरत गीत आप सुनाइए अच्छा की आप ये गाना क्यों पसंद करते हैं जी अभी जो मैं गाना आपके लिए पेश करूँगी वो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो इसलिए उसका अर्थ बहुत ही ब्यूटीफुल है और उसकी जो चाल है वो बहुत ही मीठी है मुझे बहुत भाती है इसलिए वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं हमेशा गुमगुनाती हूँ

और के लिए थोड़ा सा प्रयास तो शायद आपको आप निलेश जैन जैन अजय इन सभी लोगों ने भी याद भेजा है वंडरली वंडर, वंडर इन्होंने भी आपके लिए बेस्ट सिंगर करके लिख के भेजा है मैसेज और शिवा मुरली जी ने भी बड़ा प्यार से याद किया है

Ring, ring, ring, ring. Push me, baby, let me get inside.

जी जी बड़ा प्यार सा गीत आपने सुनाया और आपने सुनाया सुनाया और और सबको अच्छा लग रहा है तो आइए फिर से मनोगना जी से मैं जोड़ना चाहूंगा आप सभी को। मनोगना जी मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा अपने बारे में बताइए और आपकी हॉबीज़ क्या है उसके बारे में बताइए मेरा पहला हॉबी है सिंगिंग हाँ. and, uh,

है, है। अच्छा, एक और बात पूछना जैसे की हमारे जीवन में कई मुश्किलें आती है और हाँ। एक आ, दौर आता है और उसको जैसे कुछ परेशानियाँ आती है तो आप हाँ। क्या सोचते हैं

obstacles उसको कैसे आप लेते हैं

way for me to get out of this problem, I pray God actually that बहुत तो हम लोग उस ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं उनको कह सकते हैं की भाई आप इस परेशानी का हल या सोलूशन मुझे दो तो ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और हम लोग भी कोशिश करते हैं की इसी तरह से सभी लोग सोचते होंगे

और क्योंकि प्रॉब्लम जब आता है तो वो अगर आपके हाथ में हो तो आप कर सकते हैं जब आपके अच्छी बात आपने बताया है, और मैं चाहूंगा की एक और खूबसूरत गीत आप सुनाइए जो अभी आपको याद आ रहा है और वो गीत आपको क्यों पसंद है आई लव दिस सॉन्ग बिकॉज इट इज वन ऑफ दिट सॉन्ग एंड आई लव दट मूवी वेरी मच आशिक टू

and shreya ghoshal is my favorite uh, singer yeah. she sang this song actually oh, that's cool. why i love this song manzile mm ruswa -hmm.

बहुत खूब बहुत ही बढ़िया है ना चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है हमारे साथ जो दोनों गेस्ट आज के हैं हमारे बहुत ही पॉपुलर अच्छे गाने गाने वाले हैं हुए कलाकार हैं और आज आ आप सभी को बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि एक से बढ़कर एक गाने आपको सुनने को मिल रहा है एक से बैठ एक आवाज़ आपके पास आ रही है तो निश्चित तौर पर आपको बहुत ही खुशी फील हो रहा होगा और चलिए मुझे भी उतनी ही खुशी हो रही है

सारिका जी जी एंड को तो सारिका जी एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे कि आप हैं बच्चों को को एक परिवार को प्यार से संभालने के लिए किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है जी परिवार संभालना ज्यादा मुश्किल बात नहीं होती है अगर एक दूसरे के ऊपर हो और समझदार समझदारी से काम लिया जाए तो मुझे लगता है किसी भी परिवार में झगड़े की वजह ही नहीं रहेगी

परिवार संभल कुछ ज्यादा मुश्किल काम नहीं है ये दोनों बातें याद रखना चाहिए जी जी एक कभी कभी परिवार सब कुछ है पैसा है घर है सब कुछ है लेकिन फिर भी वहाँ एक मनमुटाव रहता है आदमी या परिवार में वो टेंस रहता है तो ऐसा क्यों होता है क्या इसके लिए हमें क्या करना चाहिए

पैसा हो या सब कुछ हो तो भी आनंद नहीं मिलता है इसका एक ही कारण मुझे लगता है कि हम खुश नहीं हैं जितना है उतने में खुश रहना चाहिए भगवान देता है तो सबके लिए जितना अच्छा है वही देता है जो आप मांगते हो वो कभी नहीं देता है और वो जो देता है उसमें आप भरोसा रखिये उसमें खुश रहिए तो मुझे लगता है कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ती है हुँ हुँ हु.

चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि जो आपके पास है उसमें आपको खुश रहना है तो जो चीजें आपके पास नहीं है उसके लिए प्रयास जरूर लेकिन वो नहीं है इसलिए आप दुखी हो जाए ये आपकी कमी है इसीलिए आपको थोड़ा सा जैसे सारिका जिला रही है कि जो आपके पास है उससे खुश रहें और जो नहीं है उसके लिए प्रयास करते रहें उसके लिए नर्वस ना हो परेशान ना हो समय पर सब चीजें आ जाती हैं समय के पहले और भाग्य से अधिक

किसी को कुछ मिलना नहीं है इसीलिए अगर आपके पास कोई चीज है तो ये आपका भाग्य है अगर कोई चीज नहीं है तो आप समझ लेना है बहुत ही <laughs> अच्छी बात आपने बताया तो आई आगे बढ़ते हुए अभी कौन सा गीत आप सुनाने वाले हैं हमारे सभी दर्शक मित्रों को एक प्यारा से गीत सुनाती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है ये शायद आपको भी पसंद आए जी जी जी

My mm hands, -hmm. my hands, they dance. My heart, my heart, it beats. My arms, my hands, they dance. My heart, my heart, it beats. My arms, my hands, they dance. My arms, my hands, they dance.

mere dil mein sangh challe mere dil mein ri ri challe teri duniya ka pal chalun tujhi aas mein pal chalun eh hoga mere dil mein sangh challe mere dil mein

चल मेरी दिल में भी मचे ये हवा मेरी से सेंध

सारिका जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया और आशा करता हूँ हमारे दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है और वक्त हमें और इजाज़त नहीं दे था लेकिन मनादर आबागी सर ने बहुत खूबसूरत लिखा है और एक चीज़ उन्होंने लिख के भेजा है रमेश सर ये गाना सुन के मुझे एक गज़ल की शेर याद आ गई कैसे गुजर रही हूँ ये जवानी पढ़ ले खामोशी जवानी की ये कहानी पढ़ ले चलिए

मनंदर जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका एंड जाते जाते मैं कहूँगा मनोजनाथ जी से एक छोटा सा पीस जरूर सुनाइए ताकि फिर पूरा कर लें हम लोग प्रोग्राम वक्त और समय नहीं हमारे पास दो मिनट बचे हैं जी रहे, न, रहे हम करेंगे बनके बनके बागे वफ़ा

रहे न रहे हम मौसम कोई हो इस चमन में रंग बनके के रहेंगे इंतजाम

थैंक यू सो मच मनोजना एंड सारिका जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को आप दोनों ने बहुत सारे गीत और बहुत सारे एक्सपीरियंस आपने शेयर किया जो हम सभी के लिए एक मोटिवेशन रहा है

और आज का ये शाम आप लोगों ने यादगार बना दिया हमारे साथ जुड़कर तो आप सभी लोगों को आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं करते हैं और आप इसी तरह गाते रहें गुनगुनाते रहें हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अभी हम चाहेंगे इजाज़त एक बार फिर से सारिका एन मनोगना जी के लिए मेरी और से ये चंद तालियां या <laughs>

Thank you so much, जी, जी जी तो मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही और कल 26 जनवरी है तो कल दमाकेदार शाम को जो है साढ़े सात बजे प्रोग्राम होगा जिसमें आप सुनेंगे देशभक्ति के प्यारे प्यारे गीत तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन के सारे कॉम्पिटिटेड हमारे साथ पार्टिसिपेंट जो है

हिस्सा लेंगे आप साढ़े सात से नौ बजे के बीच में बिल्कुल तरोताजे गाने सुनेंगे देशभक्ति के और साथ ही साथ लाइव सेशन सुन सकते हैं और शाम को पाँच बजे एक स्पेशल प्रोग्राम है पाँच से छ के बीच में डॉक्टर प्रीति पंडित फ्रॉम सिंगापुर वो हमारे साथ जुड़ रही है और साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने अभी भी हाल ही में एक किताब लिखी है उस किताब के साथ जुड़ने वाली है साइकोलॉजिस्ट है तो निश्चित तौर पर जीवन के कुछ चुनिंदे रहस्यों को वो हमारे सामने उजागर करेगी तो कल

तीन प्रोग्राम है तो निश्चित तौर पे आप तीनों प्रोग्राम का आनंद उठाइए और आज के इस एपिसोड में बस एक बार फिर से सारिका एंड मनग्ना जी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं जय हिंद जय भारत सबके मन को तो भाती है बातें मुलाकात आओ हम सब मिलकर शान बढ़ाए इंद्र धनुषि से उसको सजाए